कविता पर आधारित इस पाठ का शीर्षक है आंधी सबसे पहले सुनते हैं यह कविता पाठ रात हुई तारी की छाई मीठी नींद सभी को आई मुन्नू सोया सुई। अब्बा सोई, अब्बा सोई, अम्मी सोई, आधी रात हुई जब सोते, खर खर खर खर खर राटे भरते, चुपके चुपके आधी आई, घर्द गुबार उडाती लाई, चली हवाएं सुर सुर सुर सुर, कागज उड़ गए फुर फुर फुर फुर खड़ खड़ खड़ खड़ पत्ते खड़के डरने वालों के दिल धड़के बजने लगे किवाड़े खटखट घर वाले सब जागे झटपट खटपट सुनकर मुन्नू जागा उठकर झटपट अंदर भागा आंधी ने फिर जोर दिखाया फूस का छप्पर दूर गिराया टीन उढ़ाई पेड़ गिराए खपरे भी छत के सरकाए शाखाएं टूटी तड़ तड़ तड़ तड़ बादल गरजे गड़ गर, गड़ गर, गड़गड़ बिजली चमकी चम चम चम चम बूंदें टपकी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 रात हुई तारी की छाई रात हुई तारी की छाई मीठी नींद सभी को आई मीठी नींद सभी को आई मुन्नू सोया अब्बा सोई मुन्नू सोया अब्बा सोई अब्बा सोए अम्मी सोई अब्बा सोए अम्मी सोई आधी रात हुई जब सोते आधी रात हुई जब सोते खड़ खड़ खड़ ख राटे भरते खड़ खड़ खड़ ख राटे भरते चुपके चुपके आंधी आई चुपके चुपके आंधी आई गर्द गुबार उड़ाती लाई गर्द गुबार उड़ाती लाई चली हवाएं सुर सुर हवाए सुर सुर चली हवाएं सुर सुर सुर सुर कागज उड़ गए पुर पुर पुर पुर कागज उड़ गए पुर फुरु पुर पुर पुर खड़ खड़ खड़ खड़ पत्ते खड़के खड़ खड़ खड़ खड़ पत्ते खड़के डरने वालों के दिल धड़के डरने वालों के दिल धड़के बजने लगे किवाड़े खटखट बजने लगे किवाड़े खटखट घर वाले सब जागे झटपट घर वाले सब जागे झटपट खटपट सुनकर मुन्नू जागा खटपट सुनकर मुन्नू जागा उठकर झटपट अंदर भागा उठकर झटपट अंदर भागा आंधी ने फिर जोर दिखाया आंधी ने फिर जोर दिखाया फूस का छप्पर दूर गिराया फूस का छप्पर दूर गिराया तीन उढ़ाई पेड़ गिराए तीन उढ़ाई पेड़ गिराए खपरे भी छत के सरकाय कपरे भी छटके सरकाए शाखाएं टूटी तड़ तड़ तड़ तड़ शाखाएं टूटी तड़ तड़ तड़ तड़ बादल गरजे गड़ गड़ गड़ गड़ बादल गरजे गड़ गड़ गड़ गड़ बिजली चमकी चम चम चम चम बिजली चमकी चम चम चम चम बूंदे टपकी कम कम थम थम बूंदे टपकी कम कम थम थम लेकिन वो बूंदें थी कैसी लेकिन वो बूंदें थी कैसी पटपट पटपट पटपट ओले जैसी पटपट पटपट पटपट ओले जैसी अब इसी कविता को सुनते हैं संगीत के साथ कागद उड़ गए पुरपुर पुरपुर पुर। चली हवाएं सुर सुर सुर सुर कागद उड़ गए पुरपुर पुरपुर पुर। खड़ खड़ खड़ खड़, खड़ पत्ते खड़के डरने वालों के दिल धड़के खड़ खड़ खड़ खड़, खड़ पत्ते खड़के डरने वालों के दिल धड़के बजने लगे किवाड़े खट खट बजने लगे किवाड़े खट खट घर वाले सब जागे झटपट घर वाले खटपट सुनकर मुन्नू जागा खटपट सुनकर मुन्नू जागा टूटकर झटपट अंदर भागा टूटकर झटपट अंदर भागा आंधी ने फिर जोर दिखाया फूस का छप्पर दूर गिराया आंधी ने फिर जोर दिखाया फूस का छप्पर दूर गिराया कै खबरें भी झटके सरकाए शाखाएं टूटी टड़-टड़-टड़-टड़ शाखाएं टूटी टड़-टड़-टड़-टड़ बादल गरजे गड़-गड़-गड़-गड़ गर, गर, गर, गर। बादल गरजे गड़-गड़-गड़-गड़ गर, गर, गर, गर। बिजली चमकी चम-चम-चम-चम बूंदे टपकी कम-कम-ठम-ठम बिजली चमकी चम-चम-चम-चम बूंदे टपकी कम-कम-ठम-ठम नेकी कैसी पटपट पटपट बोले जैसी लेकुं वो बूंदें थी कैसी पटपट पटपट बोले जैसी पटपट पटपट बोले जैसी पटपट पटपट बोले जैसी पटपट पटपट बोले जैसी